देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास सालों ने कहा सुंदरी मेरे सामने ही भीष्म जी ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊँगा कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृभावना थी फिर भी तो उनके पास तो रह चुकी है तथा मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है अब महामना शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यों कहने लगी वीर आपकी छोड़ी हुई मानकर कर ने मुझे स्वीकार नहीं किया महाभाग आप धर्मज्ञ पुरुष हैं मुझे अपनी दासी बना लीजिए अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी भीष्म जी बोले सुंदरी तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए कल्याणी अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ जब सालों के समान ही भीष्मी से भी उसे उत्तर मिल गया तब वह कन्या जंगल में चली गई वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी इधर राजा विचित्र वीर्य का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएँ अनुपम रूपवती थी एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका प्रतापी राजा विचित्रवीर उन पत्नियों के साथ भांति भांति से भोग भोगविलास करने लगे वे कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते थे नौ वर्षों तक महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे इतने में उन्हें राज्य यक्षमा की बीमारी हो गई इसके बाद वे इस्लोक से चल बसे पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्र वीर के श्राद्धादि प्रेत कार्य सम्पन्न किए तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा महाभाग पुत्र तुम अपने पिता संतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो ऐसा यत्न करो जिससे जजाति का वंश लुप्त न होने पाए भीष्म जी ने कहा माताजी मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं अतः मैं न राज्य करूंगा और न विवाही सूर्य कहते हैं तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी सोचा यदि राजा के अनुपस्थिति में मैं अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन कहा माता तुम शोक न करके विचित्र वीर के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो विष्णु जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुंचे। विष्णु जी ने व्यास जी की पूजा की सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूम रहित आग ही चमक रही हो तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा बेटा अब तुम विचित्र विचित्रवि के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो व्यास जी ने माता की बात सुनकर उसको आप्तवचन माना अथा अपनी स्वीकृति दे दी जब अम्बिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस सहयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया उस पुत्र में अमित बल था जन्मांध दूसरे पुराणों में कथा आती है अंबिका ने व्यास जी के तेज को सहने में असमर्थ होने के कारण आंखें मून ली थी अतः उसने नेत्रहीन पुत्र को जन्म दिया बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका तब दूसरी बहू से कहा तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी धर्म धारण किया तदनंतर वह पांडव की जन्नी हुई अंबालिका ने मुनि तेज सहन करने के लिए अपने सर्वांग में मलयागिरी चंदन का लेप कर लिया था जिससे वाला पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया तन्दंतर वह पांडु की जन्नी हुई सबकी सम्मति से राज्य के अधिकारी सिद्ध हुए एक वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की मुनिवर ब्यास जी को बुलाकर उनसे पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें सेनागार में भेज दिया उस समय वहाँ बहु ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया उस दासी के उधर से विदुर जी का जन्म हुआ जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति तीन महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए निष्पाप मुनियो यह वंश के संबंध रखने वाली ये सभी कथाएँ तुम्हें सुना दी भ्रातृधर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया